भागवत कथा दसम स्कूर्व देखो सखी यह अक्रूर कितना निष्ठुर कितना हृदयहीन है इधर तो हम गोपियां इतने दुखित हो रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत देर ले जाना दूर ले जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बधाता आश्वासन भी नहीं देता सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का अक्रूर नाम नहीं होना चाहिए था सखी हमारे ये श्याम सुंदर भी तो कम निष्ठुर नहीं है देखो देखो वे भी रथ पर बैठ गए और मतवाले गोपगण छकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं सचमुच ये मूर्ख हैं और हमारे बड़े बूढ़े उन्होंने तो इन लोगों की जल्दबाजी देख उपेक्षा कर दी है कि जाओ जो मन में आवे करो अब हम क्या करें आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगे कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे अरे सखी हम आधे क्षण के लिए भी प्राण बल्लभ नंदनंदन का संग छोड़ने में असमर्थ थी आज हमारे दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया है सखियों जिनकी प्रेम भरी मलोहर मुस्कान रहस्य की मीठी मीठी बातें विलासपूर्ण चितवन और प्रेमालिंगन से हमारे रासलीला की वे रात्रियाँ जो बहुत विशाल थी एक क्षण के समान बिता दी गई थी अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा का पार कैसे पावेंगे एक दिन नहीं प्रतिदिन की बात है सायंकाल में प्रतिदिन वे ग्वाल बालों से घिरे हुए दलराम जी के साथ वन से गवें में चराकर लौटते हैं उनकी काली काली घुंघराली अलके और गले के पुष्पहार गों के खुर की रज से ढके रहते हैं वे बाँसुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछे चितवन से देख देखकर हमारे हृदय को भेद डालते हैं उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगे श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोपियाँ वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई और लाज छोड़कर हे गोविंद हे दामोदर हे माधव इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर सुललित स्वर से रोने लगी गोपियां इस प्रकार रो रही थी रोते रोते सारी रात बीत गई सूर्योदय हुआ अक्रोजी संध्या बंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले चले नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध दही मक्खन घी आदि से भरे मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले ली तथा वे छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले इसी समय अनुराग के रंग से रंगी हुई गोपियां अपने प्राण, प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गई और उनकी चितवन मुस्कान आदि निरख कुछ कुछ सुखी हुई अब वे अपने प्रियतम शाम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गई यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है वे संतप्त हो रहे हैं तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊँगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बनाया गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही तब तक उनके शरीर चित्रलिखित से वहीं ज्यो के त्यों खड़े रहे परंतु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राण बल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आए परंतु जब नहीं लौटे तब ये निराश हो गई और अपने अपने घर चली आई परीक्षित वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का हल्का करती पर इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशिनी यमुना जी के किनारे जा पहुँचे वहाँ उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड अनंत तीर्थ या ब्रह्म पर आकर वे विधिपूर्वक स्नान करने लगे उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं अब उनके मन में यह शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा आया हूँ अब वे यहाँ जल में कैसे आ गए जब यहाँ है तो शायद रथ पर नहीं होंगे ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा वे उस रथ पर भी पूर्वत बैठे हुए थे उन्होंने यह सोचकर कि मैंने उन्हें जो जल में देखा था वह भ्रम ही रहा होगा फिर डुबकी लगाई परंतु फिर उन्होंने वहाँ भी देखा कि साक्षात अनंत देव श्री जी विराजमान है और सिद्धचारण गंधर्व एवं असुर अपने अपने सिर झुकाकर कर उनकी स्तुति कर रहे हैं शेष जी के हजार सिर हैं और प्रत्येक फण पर मुकुट सुशोभित है कमलनाल के समान उज्ज्वल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो सहस्र शिखरों से युक्त श्वेतगिरी कैलाश शोभायान हो अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है और कमल के रक्त दल के समान रत्नारे नेत्र हैं उनका वदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन है उनका मधुर हास्य और चारू चित्वन चित्त को चुराए लेती है भावें सुंदर और नाच तनिक ऊँची तथा बड़ी ही सुगड़ है सुंदर कान कपोल और लाल लाल अझरों की छठा निराली ही है बाहें घुटनों तक लंबी और हृष्ट पुष्ट है कंधे ऊंचे और वक्षस्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है शंख के समान उतार चढ़ाव वाला सुडौल गला गहरी नाभि और त्रिवली युक्त उदर पीपल के पत्ते के समान शोभायमान है स्थूल प्रदेश और नितंब हाथी की सूढ़ के समान जांघे सुंदर घुटने देवम पिंडलियाँ हैं एड़ी के ऊपर की गाठें उभरी हुई हैं और लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही है चरण कमल की उंगुलियाँ और अंगूठे नई और कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित है अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट कड़े बाजूबंद कर्धनी हार नुपुर और कुंडलों से तथा यज्ञोपवी से वह दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है और शेष तीन हाथों में शंख चक्र और गदा वक्षस्थल पर शिवस्त्र का चिन्ह गले में कौस्तुभ मढ़ी और वनमाला लटक रही है नंद सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी सनकादि परमर्षि परब्रह्म ब्रह्मा महादेव आदि देवता सर्वेश्वर मरीचि आदि नवब्राह्मण प्रजापति और प्रहलाद नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त तथा आठों वसु अपने परम प्रियतम भगवान समझकर भिन्न भिन भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं साथ ही लक्ष्मी पुष्टि सरस्वती कांति कीर्ति और तुष्टि अर्थात ऐश्वर्य बल ज्ञान श्रीयश और वैराग्य ये सलेश्वरी रूप शक्तियां, इला संधिनी रूप पृथ्वी शक्ति ऊर्जा लीलाशक्ति विद्या अविद्या जीवों के मोक्ष और बंधन में कारण रूपा दहिरंग शक्ति राधनी संवित अंतरंग शक्ति और माया आदि शक्तियाँ मृत्यमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं भगवान की यह झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई सारा शरीर हर्षावेश सा से पुलकित हो गया प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसू से भर गए अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे